क्या है ज्ञान योग विश्व की तमाम अनिश्चितताओं में मृत्यु ही निश्चित वस्तु है यह सच है कि कोई भी व्यक्ति मृत्यु से बच नहीं सकता मृत्यु जीवन में अनिवार्य है और वह सब का इंतजार करती है सभ्यता के प्रारंभ से ही इसने जिज्ञासु मस्तिष्क को क्षुब्ध कर रखा है और उनमें सत्य की खोज द्वारा अस्तित्व के रहस्य को सुलझाने के लिए एक दृढ़ विचार पैदा कर दिया है यह सत्य जीवन और मृत्यु से परे है निसंदेह ऐसे भी व्यक्ति हैं जो या तो इस खोज को हल्के ढंग से लेते हैं या फिर इसे निरर्थक समझते हैं ऐसे लोग जीवन भर मौज बनाते हैं हवाई महल बनाते हैं योजना बनाते हुए आशाओं को पालते हैं अचानक उन्हें किसी सदमे का सामना करना पड़ता है एक प्रिय मृत या संबंधी मर जाता है वह कहा गया कोई भी व्यक्ति कुछ कह नहीं पाता बिना मृत्यु चिंतन के वह बड़े ही उत्साह और उम्मीद के साथ काम कर रहा था कि एकाएक उसके प्राण पखीड़ू उड़ जाते हैं पर्दा गिरता है और अब वह धरती पर कभी दिखलाई पड़ने वाला नहीं ऐसी घटनाएं संसार के वास्तववादी व्यक्तियों को सोचने के लिए विवश करती है क्या यह विश्व वास्तविक है अगर यह यथार्थ है तब क्यों कोई व्यक्ति अपने पीछे बिना कोई सूक्ष्म चिन्ह छोड़े ही अचानक गायब हो जाता है और अगर यह बुलावा हम लोगों में से किसी के लिए भी किसी भी क्षण आ सकता है तब हम लोग क्यों इस सांसारिक क्रियाओं से अत्यधिक लगाव रखें अगर मृत्यु सभी वस्तुओं का अंत है तब हम अपने जीवन में इतना अधिक श्रम क्यों करें ऐसे विचार किसी भी व्यक्ति की क्रियाओं को थोड़ी देर के लिए संज्ञा शून्य कर सकते हैं और उसे संसार के लिए अयोग्य बना सकते हैं लेकिन क्या इसमें कोई संदेह है कि इन विदग्धकारी प्रश्नों का मन में उठने के लिए यहां पर्याप्त कारण है आधुनिक औसत आदमी के लिए संसार की वास्तविकता और अवास्तविकता का प्रश्न कोई माने नहीं रखता उसके लिए यह संसार निसंदेह वास्तविक है वह वा धरती पर चलता है सूर्य को देखता है हवा का अनुभव करता है फिर यह शंका कैसे उठ सकती है कि ये वस्तुएँ वास्तविक नहीं है अगर उसके मन में लेश मात्र भी शंका उठी तो वह तुरंत ही दबा दी जाएगी ताकि उसकी सांसारिक क्रियाओं में कोई बाधा उपस्थित न हो उसका जीवन दर्शन है अभिलाषाएँ रखो अपने नित्य नूतन इच्छाएं रखो और अपनी सारी शक्ति उनकी पूर्ति में लगा दो जीवन द्वंद्वों और संघर्षों से परिपूर्ण है और इनका अंकुरण वस्तुओं के स्वभाव में ही होता है साहस के साथ इनका सामना करो और अत्यधिक विश्लेषण या स्वप्न में अपना जीवन चौपट मत करो लेकिन यह तो जीवन को आंशिक रूप में देखना और पूर्णता के साथ इसका सामना करना नहीं हुआ जिस प्रकार एक सुतुरमुर्ग खतरे के समय अपने सिर को बालू में गाड़ लेता है और अपने को शिकारी कुत्तों से सुरक्षित समझता है ठीक उसी प्रकार अविचारी सुखार्थी इस विश्वास के साथ अपने को धोखा देता है कि वह इस एन्द्रिय जगत में प्रतिदिन के अस्तित्व के संदर्भ में पूर्णतया सुरक्षित है वह गहराई के साथ सोचने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो इसका परिणाम भयप्रद हो सकता है अपने ही विचारों से भयभीत हो जाना एक आम अनुभव है लेकिन हम चाहे जितना ही इसके चिंतन की उपेक्षा करें हम जीवन और मृत्यु की वास्तविकता से बच नहीं सकते प्रकृति का चक्र घूमता है और घटनाओं का अशेष जुलूस हमारे सामने आता है चाहे हम उसे पसंद करें या नहीं एक ज्ञान योग्य जीवन की किसी भी समस्या का सामना करने से भयभीत नहीं होता और वह मृत्यु के भूत से भी नहीं डरता वह जीवन के सभी पक्षों सुखात्मक और दुखात्मक दोनों को देखने के लिए तैयार रहता है किंतु इसके साथ ही वह इनके फंदों से बचने के लिए उपाय भी सोचता है लोग बड़े मधुर ढंग से सोचते हैं कि धार्मिक आदमी जीवन से डरता है लेकिन यह कथन सत्य से दूर है सच्चा धार्मिक व्यक्ति जीवन से भयभीत नहीं होता बल्कि वह तो मृत्यु को जीवन का अभिन्न अंग मानता है और उसका उद्देश्य इन दोनों से परे जाना होता है मनुष्य की सारी क्रियाएं उसकी इच्छा एवं महत्वाकांक्षाएं उसकी आशाएं उसके भय उसके अहंता के विचार पर निर्भर करते हैं एक मनुष्य अनुभव करता है मैं जीवित हूँ मैं सोचता हूँ मैं इच्छा करता हूँ और इसी अनुभूति से उसके जीवन की सारी क्रियाओं का चक्र प्रारंभ होता है एक क्षण के लिए भी मनुष्य यह नहीं पूछता कि यह अहम क्या है अगर हम पाँच मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और इस अहम के बारे में सोचने का प्रयास करें जो हमारी सारी चिंता कुल क्रियाओं का आधार है तो हम निराशा एवं कठिनाइयों में पड़ जाते हैं हाथ और पैर अहम नहीं है क्योंकि जब हम मेरा मन कहते हैं तो हम इस बात को तुरंत स्वीकार करते हैं कि हम मन से अलग हैं फिर भी हम लोग इस मैं और मेरे में विश्वास करते हैं तथा इसके आधार पर अनेक आशाओं का निर्माण करते हैं कोई व्यक्ति हमें बुरा भला कहता है और हम नाराज हो जाते हैं कोई हमारी प्रशंसा करता है और हम प्रसन्न हो जाते हैं आधुनिक पदार्थ विज्ञान भी यह निश्चित मत नहीं देता कि जिन वस्तुओं को हम द्रव्य के रूप में देखते हैं वह वा वास्तव में ठोस पदार्थ ही है और अपने अंतिम विश्लेषण में क्या यह द्रव विचार या प्रतीक नहीं बन जाता लेकिन फिर भी हमारी आँखों के सामने इस भौतिक जगत का भ्रम बना हुआ है ठीक इसी तरह यद्यपि हम मैं और मेरे का कोई ठोस आधार नहीं पाते तब भी हम सब समय यह अनुभव करते हैं कि हम हैं और केवल इसी भावना पर हमारे जीवन का संपूर्ण दुर्ग टिका हुआ है